रामाजा प्रश्न पंचम सर्ग सप्तक एक राम नाम कलिका मतरू राम भक्ति सुर धेनु सगुन सुमल मूल जग गुरु पंकु कलियुग में श्री राम नाम कल्प वृक्ष मनचहा वस्तु देने वाला है और राम भक्ति काम धेनु है गुरुदेव के चरण कमलों की, की धूल जगत में सारे शुभ शकुनों तथा कल्याणों की जड़ है प्रश्न फल शुभ है जल पार मान से अगम रावण पालित लंक सोच विकल कपि भाल सब संकट समुद्र के पार मन से भी अगम्य रावण द्वारा पालित लंका नगरी है सारे वानर भालु इस चिंता से व्याकुल हो रहे हैं कि दोनों ओर समुद्र पार होने में और बिना कार्य पूरा किए लौटने में शंका और विपत्ति है प्रश्न फल निकृष्ट है जामान बलु पचारी पचारी। जाम जी ने बार बार ललकार कर हनुमान जी के बल का वर्णन किया प्रश्न फल यह है किसी राम स्मरण करके साहस करो हृदय में हार मत मानो हताश मत हो राम का जलग जन्म जुग सुनिहर से हनुमान ओहि पुत्र फल शगुन शुभ राम भगत बलवान तुम्हारा संसार में जन्म ही श्री राम का कार्य करने के लिए हुआ है यह सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए यह शगुन शुभ है इसका फल यह है कि श्री राम भक्त बलवान पुत्र होगा कहत उछा बढ़ाई कपी सकल प्रबोध दागत राम प्रसाद मुहि गोपदरित पयोधि सभी साथियों को आश्वासन देकर उनका उत्साह बढ़ाते हुए हनुमान जी कहते हैं कि राम की कृपा से समुद्र मुझे गाय के खुर से बने गड्ढे के समान लगता है प्रश्न फल शुभ है दो तो सब साथ आनि के सब लोगों को वहीं रखकर कर रहने को कहकर तथा संतोष देकर उत्तम मंगलकारी शकुन पाकर श्री जानकी जी के साथ दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण को हृदय में ले आकर स्मरण करके कूद कर हनुमान जी पर्वत पर चढ़ गए यात्रा के लिए शुभ शकुन है हर शिशुमन पर सतुध सुमंगल होत तुलसी प्रभु लंग जलधि प्रभु प्रताप करीपूत देवता प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं श्रेष्ठ मंगलकारी शकुन हो रहे हैं तुलसीदास जी के स्वामी हनुमान जी प्रभु श्री राम के प्रताप को जहाज बनाकर कर श्री राम के प्रताप से समुद्र कूद गए प्रश्न फल श्रेष्ठ है सप्तक दो राहु मात माया मलिन मारी मार तपूत समय सगुन मारग मिलहे छल मलिन खलूत माया करने वाली मलिन कपट से भरी राहु की माता सिंहिका को श्री पवन कुमार ने मार दिया यह शकुन कहता है कि यात्रा के समय मार्ग में कपटी पापी दुष्ट और धुर्क मिलेंगे उनसे सावधान रहना चाहिए पूजा पाई मीना कपहे सुरसा कपाद मार्गम सहाय सुबह हे राम प्रसाद मै नाग पर्वत से सत्कार पाकर आगे जाते हुए हनुमान जी से नाग माता सुरसा की बातचीत हुई शकुन फल यह है कि श्री राम की कृपा से विकट मार्ग में भी शुभ सहायता प्राप्त होगी लंका लोलूप लंक काली काल कराल काल कराल काल रूप कपि काल काल के समान भयंकर एवं काली लोह मूर्ति लंकने राक्षसी लंका में प्रवेश करते ही मिली उसे तो काल रूप बनकर स्वयं भी काल रूप भयंकर वेशधारी धारी हनुमान जी ने भयंकर काल मृत्यु के बलि अर्पण कर दिया मार डाला कार्य में आई बाधा नष्ट होगी मशक रूप दस कन्ध पुरघर घर देख सी शोक तरह हरस विषादिशेख मच्छर के समान छोटा रूप धारण करके हनुमान जी ने रात्र में रावण की पूरी लंका का एक एक घर छान डाला अंत में श्री जानकी जी को अशोक वृक्ष के नीचे देखकर उन्हें प्रसन्नता और अत्यधिक दुख दोनों हुए प्रश्न फल मध्यम है हर्ष शोक दोनों का सूचक है फरकत मंगल अंग बाम बिलोचन बाहु तेजा सुनिक फल प्रिय संदेश बड़लाहु जानकी जी के मंगल सूचक अंग बाई सकुन का फल बतलाती है कि बतम के संदेश की प्राप्ति रूपी बड़ा लाभ होगा प्रियजन का समाचार मिलेगा, सकुन कहते सुन कहती सुनुसी अभी आज मिल ही राम सेवक कहें रघुराज सकुन को समझकर कर कहती है जानकी जी सुनो आज अभी श्री राम का सेवक मिलेगा और लक्ष्मण तथा रघुनाथ जी की कुशल कहेगा प्रियजन का कुशल समाचार प्राप्त होगा तुलसी प्रभु गुण गण आपनी बात जनाई तुशल खेम सुग्री व पुरा राम लखन दो तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने श्री जानकी जी से प्रभु श्री राम के गुणों का वर्णन करके अपनी बात जनाई अपना परिचय दिया और कहा सुग्रीव की नगरी में राम लक्ष्मण दोनों भाई हैं प्रेजन का समाचार मिलेगा सब तक तीन किस कित दीन मुद्रिकालीन सियाप्रीत प्रतीत समेत श्री जानकी जी को प्रसन्न समझ कर हनुमान जी ने सब संकेत श्री राम का गुप्त संदेश कहा और मुद्रिका दी ने थ प्रियव कहें दिन सुहा स्वामी के हाथ की अंगूठी पाकर श्री जानकी जी के चित्र में प्रसन्नता तथा शोक दोनों हुए प्रणनाथ के प्रिय सेवक्री हनुमान जी को उन्होंने शुभ आशीर्वाद दिया प्रश्न पर शुभ है चरण आई स्वामी श्री राम की शपथ करके प्रतिज्ञापूर्वक हनुमान जी श्री जानकी जी के चरणों में मस्तक झुकाकर कहते हैं जगन्माता अब देर नहीं है दोनों भाई आ ही गए ऐसा मानो प्रश्न फल उत्तम है समाचार सुनत प्रभु आए अब सोच परिहरी मैं कर समाचार कहूँगा उसे सुनते ही प्रभु श्री रघुनाथ जी छोटे भाई तथा सहाय को वानरी सेना के साथ यह बहुत पहुंच, पहुंच ही गए ऐसा मान कर माता चिंता त्याग दो प्रश्न फल श्रेष्ठ है गए सोच संकट सकल भय मुदितं सागर आए कृपा निधान सभी चिंता और विपत्तियां दूर हो गई अच्छे दिन आ गए ऐसा चित्त में समझो खेल में ही समुद्र पर शेत बांध कर कृपा निधान श्री राम आ गए प्रश्न पर शुभ है सकुल सदल जमराज पुरा चलन चहत दस कंध काल न दे खत काल बस बीस बिलोचन अंध रावण अपने पूरे कुल और सारी सेना के साथ जाना चाहता है बीस नेत्र होने पर भी ऐसा अंधा हो गया है कि अपना काल मृत्यु देख नहीं पाता प्रश्न फल निकृष्ट है आशिष आय सुय कपीशी चरण सिर नाय तुलसी रावन बाग फल खात बराई बराय तुलसीदास जी कहते हैं कि आशीर्वाद और आज्ञा पाकर श्री जानकी जी के चरणों में हनुमान जी रावण के बगीचे में छाट छाट कर फल खा रहे हैं प्रश्न फल उत्तम है सप्तक चार सूर साहसी सुमति समीर कुमार सुमिरत सब सुख संपदा मध मंगल सुर सिरोमणि साहसी बुद्धिमान श्री पवन कुमार स्मरण किए जाने पर सब प्रकार के सुख संपत्ति और आनंद मंगल के देने वाले हैं प्रश्न फल श्रेष्ठ है शत्रु कल्याण शुभ शुभ सुमंगल साज शत्रु जी के चरण कमलों का स्मरण करके सब कार्य करो कुशल क्षेम रहेगा कल्याण होगा यह शुभ शकुन सुंदर मंगल का सृष्ट करने वाला है भरत भलाई की धर्म समय कल्याण सीमा शील और स्नेह के निधान धर्मात्मा भ्रातृभाव से भक्ति करने वाले हैं इस समय का सकुन कल्याण सूचित करता है सेवकपाल कृपाल चित रवि कुल रवचंद तो मेरे सुमिर सब काज सुबह पग पग परम आनंदो की रक्षा करने वाली दयालु सूर्य वंश रूपी कुमदनी के लिए आहलादकारी चंद्रमा के समान श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके सब काम करो परिणाम में शुभ होगा पद पद चल सदा परम आनंद होगा थिय पद सुमिर तीन सुत सगुन सुम जान तामक सोहा भाग बढ़ पुत्र काज कल्याण उत्तम स्त्रियों के लिए श्री जानकी जी के चरणों का स्मरण रूपी शकुन परम मंगलकारी समझो स्वामी का सौभाग्य प्राप्त होगा सौभाग्यवती रहेंगी बड़ा उत्तम भाग्य है पुत्र प्राप्ति होगी तथा कल्याण होगा लक्ष्मण पद पंकज सुमिरी सगुण सुमंगल पायवत की कीरत कुशल अभिमत लाभ लाभाय श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों का स्मरण करो यह परम मंगलकारी शकुन पालने पर विजय ऐश्वर्य कीर्ति कुशल तथा अभीष्ट प्राप्ति भरपूर होगी तुलसी कानन कमल सकल सुमंगल राम भगत हित शगुन सुभ सुमिरत तुलसीदास तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी का वन अथवा कमल वन समस्त उत्तम कल्याणों का निवास है उसका स्मरण करना श्री राम भक्त के लिए शुभ शकुन है